श्री रामकृष्ण भावधारा श्री रामकृष्ण मिशन श्री रामकृष्ण मिशन नामक सन्यासी संगठन आज विश्वविख्यात हो गया है देश और विदेश में फैली इसकी एक शाखाएं संसार के सभी स्तर के नर नारियों को शांति सद्भावना एवं प्रगति का संदेश प्रदान कर रही है लेकिन १०० वर्ष पुराना होते हुए भी बहुत से लोग इसके स्वरूप एवं वैशिष्ट से अब तक अपरिचित ही हैं कुछ लोग इसे एक स्वायत्त सेवी संस्था मात्र समझते हैं जो पीड़ितों के लिए स्थायी अथवा अस्थायी सेवा कार्यों का अनुष्ठान करती है भले ही वर्तमान में पुरातनवादी सन्यासी संगठनों की दृष्टि में रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा बढ़ी हो लेकिन इस संघ के प्रारंभ में एक समय ऐसा था जब अन्य हिंदू सन्यासी समुदाय रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों को भ्रष्ट अथवा भंगी सन्यासी मानकर उपेक्षा का या घृणा की दृष्टि से देखते थे इन विभिन्न कारणों से रामकृष्ण संघ के वास्तविक स्वरूप एवं वैशिष्ट्य का पुनः अध्ययन अनिवार्य हो गया है लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम इसके आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत श्री रामकृष्ण के जीवन एवं संदेश से परिचित होना आवश्यक है श्री रामकृष्ण का जन्म लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व सन अठारह ईस्वी में बंगाल के एक छोटे ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था बाल्यकाल में ही उनको पितृवियोग हुआ एवं वे विद्यालय शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सके पंद्रह वर्ष की उम्र में वे कलकत्ता आए तथा देवयोग से नवनिर्मित एक काली मंदिर में पुजारी के पद पर नियुक्त हुए इसके बाद भगवत दर्शन की अपनी तीव्र व्याकुलता एवं बारह वर्ष की कठोर साधना के फलस्वरूप उन्होंने भगवत साक्षात्कार ही नहीं किया बल्कि हिंदू धर्म की तंत्र वैष्णव वेदांत आदि विभिन्न शाखाओं तथा ईसाई एवं इस्लाम धर्म में वर्णित साधनाओं की सहायता से भी चरम आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त किया तदनंतर उन्होंने अपने अभूतपूर्व साधनाओं के फल को अकारतर भाव से सभी अधिकारी मोक्षों में वितरित किया लेकिन इस जीवन वृत्त से अधिक महत्वपूर्ण है वे भाव वे आदर्श जो उन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट किए वस्तुता स्वामी विवेकानंद तो रामकृष्ण के एक व्यक्ति के बदले आध्यात्मिक भाव आदर्शों के एक घनीभूत विग्रह स्वरूप अत्यंत उच्चतम भावों की समष्टि मानते थे यही कारण है कि विदेशों में प्रचार कार्य करते समय उन्होंने श्री रामकृष्ण के उपदेशों का ही प्रचार किया किंतु बिरले ही कहीं उनका नाम लिया रामकृष्ण संघ उन्हें चिरंतन सत्यों एवं आध्यात्मिक आदर्शों को व्यवहारिक स्तर पर मूर्त रूप देने का एक यंत्र है जो श्री रामकृष्ण के जीवन व्यक्तित्व एवं उपदेशों के माध्यम से प्रकट हुए थे कौन से है वे आदर्श ईश्वर ही एकमात्र सत्य है एवं ईश्वर दर्शन ही जीवन का चरम उद्देश्य है तीव्र व्याकुलता के द्वारा भगवत दर्शन हो सकता है काम एवं कांचन का त्याग भगवत दर्शन के लिए परम आवश्यक है विश्व के विभिन्न प्रचलित धर्म उनकी शाखाएँ एवं प्रशाखाएँ उसी एक परमात्मा को प्राप्त करने के नाना उपाय हैं और वे सभी सत्य हैं श्री रामकृष्ण द्वारा प्रतिपादित इन आध्यात्मिक सत्यों की देश काल एवं पात्र के अनुसार समाज एवं परिस्थिति के अनुरूप व्याख्या करने एवं उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया उपर्युक्त आदर्शों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से प्राप्त किए थे उन्होंने धर्म साक्षात्कार के भगवत दर्शन के उपायों को कर्म ज्ञान भक्ति एवं राज इन चार योगों में विभाजित किया सर्वोपरिदरिद्र पीड़ित गरीबों की सुज्ञान से सेवा को उन्होंने आधुनिक युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया अपने शिष्यों को संगबद्ध तो वह तो स्वयं श्री कृष्ण ने ही किया था किंतु तो इसे संवैधानिक रूप प्रदान करने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया श्री रामकृष्ण मिशन को वर्तमान रूप प्रदान करने में तथा उसका दिशा निर्देश करने में श्री रामकृष्ण की लीला सहधर्मिणी महाशारदा का विशेष योगदान रहा है वे एक निरक्षरा ग्रामीण महिला थीं जिनका सारा जीवन लोक चक्षु के अंतराल में ही बीता था श्री रामकृष्ण की लीला संवरण के बाद वे चौंतीस वर्षों तक जीवित रहे तथा इस अवधि में असंख्य नर नारियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती रहीं उनके माध्यम से जगत में मातृत्व की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ वे जगदम्बा की अवतार स्वरूपा थी तथा उनके माध्यम से संसार के लोग परमात्मा को माता के रूप में पूजना सीखे हैं परमात्मा के मातृत्व की शिक्षा देने उनके जीवन का एक महत्व उद्देश्य था यही नहीं उनको केंद्र कर समग्र विश्व की नारी जाति का महत्व अभ्युदय हुआ है आधुनिक जड़वादी युग में जब मनुष्य अधिकाधिक देहवादी एवं भोग लोलुप हो रहा है मां शारदा ने नारी के मातृत्व को महत्व प्रदान कर स्त्री पुरुष संबंधों को उच्चतर दिशा प्रदान की है श्री रामकृष्ण माँ शारदा स्वामी विवेकानंद स्त्रिमूर्ति के आदर्शों को ही रामकृष्ण मिशन मूर्त रूप प्रदान करने का जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है वस्तुता मिशन या संघ शब्द के बदले रामकृष्ण भाव आंदोलन एक अधिक उपयुक्त शब्द होगा क्योंकि त्रिमूर्ति के आदर्श को लेकर सन्यासियों के एक संघ विशेष में ही सीमित नहीं है, बल्कि देश विदेश के असंख्य निर्णारियों में प्रसारित एवं प्रचारित हो चुके हैं भावांदोलन को पांच पृथक शाखाओं में विभक्त किया जा सकता है पहला रामकृष्ण मठ एवं मिशन आत्मनव मोक्षार्थम जगत हितायचा अपना जीवन अर्पण करने वाले सर्व त्यागी सन्यासियों का एक संघ रामकृष्ण भाव भावांदोलन की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है भारत एवं विशेषो में इसकी कुल एक सौ शाखाएं हैं दूसरा रामकृष्ण शारदा मिशन यह महिला सन्यासिनियों की पृथक स्वतंत्र एवं सामान्यतर समानांतर शाखा है जो प्रथम शाखा के अनुरूप नारी जाति की शिक्षा उत्थान कल्याण आदि के लिए विशेष रूप से कार्य करती है तीसरा अनधिकृत केंद्र उपर्युक्त दो संघों एवं उनके अधिकृत केंद्रों के अतिरिक्त भारत में श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के नाम से संयुक्त एवं मुख्य संघ के आदर्शों के अनुरूप ही कार्य कर रही अनेक संस्थाएं समितियां आदि हैं जिन्हें मुख्य राम कृष्ण संघ का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त है चौथा भक्त समुदाय राम कृष्ण भाव आंदोलन की चौथी शाखा उन लाखों गृहस्थ भक्तों की है जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना इष्ट अथवा उनके आदर्शों को अपने जीवनादर्श के रूप में स्वीकार किया है ये भक्त देश विदेशों में सर्वत्र बिखरे पड़े हैं पांचवा इन चार स्पष्ट विभाजनों के अतिरिक्त समाज का एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जो रामकृष्ण विवेकानंद द्वारा न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित हैं अथवा इस भाव आंदोलन का हितैसी हैं यह तो हुई रामकृष्ण भाव आंदोलन की रूपरेखा लेकिन यदि आप उनके वास्तविक स्वरूप को अधिक गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको उसके किसी केंद्र विशेष में जाकर कुछ समय वहाँ व्यतीत करना होगा एवं व्यक्तिगत रूप से उनके व्यवहारिक पक्ष से अवगत होना होगा अगर आप ऐसे किसी केंद्र में जाएं, तो आप अपने को एक स्वच्छ खुले एवं शांत वातावरण में पाएंगे और वहां गेरुआ वस्त्रधारी संन्यासियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त देखेंगे संभवतः आप मिशन द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय में पहुँचे तो आप एक सन्यासी को बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की का पर्चा बनाते अथवा उन्हें विभिन्न विभागों को प्रेरित करते या मार्गदर्शन प्रदान करते पाएंगे अथवा आप किसी वयोवृद्ध सन्यासी को किसी रोगी के दुर्गंधयुक्त घाव को पूर्ण मनोयोग से मरहम पट्टी करते देखेंगे यदि आप मिशन की किसी शैक्षणिक संस्था में जाएं तो आपकी मुलाकात हेडमास्टर या प्राध्यापक की कुर्सी पर बैठे किसी सन्यासी से होगी जो संस्था की जटिल समस्या सुलझाने में बेहतर होंगे आश्रम में कुछ दिन रहने पर आपको वहां के दैनंदिन जीवन की कुछ और झलक प्राप्त होगी आप देखेंगे कि अपने निर्दिष्ट कर्मों के अतिरिक्त यहां के सन्यासी ब्रह्मचारी प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व तथा उसी तरह संध्या आरती के बाद रात्रि को निर्मित ध्यान जप करते हैं आप यह भी देखेंगे कि आश्रम में एक छोटा सा देवालय है जिसमें श्री रामकृष्ण का चित्र अथवा मूर्ति प्रतिष्ठित है दुर्गा पूजा जन्माष्टमी रामनवमी आदि विभिन्न हिंदू पर्व भी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं यही नहीं ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस भी मनाया जाता है आपको किसी सन्यासी से वार्तालाप कर पर यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि राम रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य गीता तथा तो उपनिषद के नियमित पाठ से अतिरिक्त हिंदू धर्म से भिन्न अन्य धर्मों के आचार्यों की जीवनिया एवं भी श्रद्धा के साथ पढ़ते तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं ये सारी अभिग्यताएं आपको रामकृष्ण संघ की एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करेगी